श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव से अपने गुरुवर्ग के साथ संबंध ब्राह्मणी ने वैष्णव की साधन प्रणाली का अनुसरण कर अपने जीवन में सख्य वात्सल्यादि भाव समूह के रसों का भी कुछ कुछ अनुभव किया था दक्षिणेश्वर के देवमंडल घाट पर रहते समय जब ये श्री रामकृष्ण देव के प्रति वात्सल्य रस में मुग्ध हो हाथों में मक्खन लिए अस्त्रुओं के द्वारा वस्त्रों को भिंगाती हुई गोपाल गोपाल कहकर उच्च स्वर से उनको पुकारा करती थी तब दक्षिणेश्वर काली मंदिर में सहसा श्री कृष्ण देव का हृदय भी ब्राह्मणी को देखने के लिए व्यग्र हो उठता था हमने सुना है कि बालक जिस प्रकार जन्नी के समीप उपस्थित होता है ठीक उसी प्रकार एक ही दौड़ में दो मिल का मार्ग तय कर वे उस समय उनके निकट पहुँचते तथा उनके समीप बैठ उस मक्खन को खाया करते थे इसके अतिरिक्त ब्राह्मणी भी कभी कभी कहीं से लाल रंग की बनारसी रेशमी साड़ी तथा आभूषण लाकर उन्हें पहन पड़ोस की स्त्रियों के साथ विविध प्रकार के भोज्य पदार्थों को हाथ में लेकर गाती हुई दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होती थी तथा उन्हें भोजन करा जाती थी श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि उनके बिखरे हुए केश तथा भाव अवस्था को देख लोगों को ऐसा प्रतीत होता था मानो वे गोपाल के विरह में व्याकुल नंद रानी श्री यशोदा ही हैं ब्राह्मणी जैसी गुणवती थी उसी प्रकार उनका रूप भी असाधारण था श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि ब्राह्मणी के रूप लावण्य को देखकर तथा वे अकेली असहाय जहाँ तहाँ घूमती रहती है यह सुनकर प्रारंभ में मथुर बाबू को भी उनके चरित्र के संबंध में संदेह होने लगा था सुना जाता है कि एक दिन परिहास करते हुए उन्होंने यह कह भी डाला था भैरवी तुम्हारा भैरव कहाँ है ब्राह्मणी उस समय काली मंदिर से दर्शनादि करके बाहर निकल रही थी अकस्मात इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर भी देखिंचन मात्र संकुचित अथवा क्रोधित नहीं हुई उन्होंने शांत होकर सर्वप्रथम मथुर बाबू को देखा तदनंतर से जगदम्बा के चरणों में स्वरूप से लेटे हुए महादेव जी की ओर अंगुली निर्देश कर मथुर बाबू को दिखा दिया संदिग्ध हृदय विषय मथुर बाबू भी सहज में निरस्त होने वाले नहीं थे उन्होंने कहा वह भैरव तो अचल है तब ब्राह्मणी ने धीरे तथा गंभीर स्वर से जवाब दिया यदि अचल को ही सचल न बना सकी तो फिर मैं भैरवी क्यों बनी हूँ ब्राह्मणी के इस प्रकार शांत गंभीर भाव तथा उत्तर से लज्जित एवं संकुचित होकर मथुर बाबू चुप हो गए इसके बाद भैरवी के उन्नत स्वभाव तथा विशेष गुणों का दिन प्रतिदिन मथुर बाबू को जितना ही परिचय मिलने लगा उतना ही उनके हृदय से वह दूषित संदेश दूर होता गया हमने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है कि ब्राह्मणी का जन्म पूर्व बंगाल में कहीं हुआ था एवं उनको देखते ही सब लोगों की यह निश्चित धारणा हो जाती थी कि वे किसी बड़े घर की कन्या है और वास्तव में वे अच्छे घराने में उत्पन्न हुई थी किंतु किस गांव में किसके घर को उन्होंने कन्या रूप से आलोकित किया था रूप से कभी किसी के घर को उज्जवल बनाया था अथवा नहीं, तथा में इस प्रकार बनकर देश विदेश में उनके भ्रमण करने तथा संसार से वितराग होने का क्या कारण था इन विषयों में श्री रामकृष्ण देव को कभी कुछ कहते हमने नहीं सुना साथ ही उन्होंने इतनी शिक्षा कहा कहां प्राप्त की थी तथा विभिन्न साधनाओं में उनकी इतनी उन्नति कहां और कब हुई यह भी हम लोगों में से किसी को कुछ विदित नहीं है साधना में ब्राह्मणी की स्थिति विशेष उन्नत थी यह कहना अनावश्यक है देव के द्वारा श्री रामकृष्ण देव के गुरु रूप से उनका मनोनित होना ही इस बात का विशेष परिचायक है साथ ही श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से जब हमें यह ज्ञात हुआ कि उनके समीप आने के पूर्व ही ब्राह्मणी को योग बल से यह विदित हो चुका था कि उन्हें अपने जीवित काल में श्री रामकृष्ण देव प्रमुख तीन व्यक्तियों को साधना में सहायता प्रदान करना है एवं इन तीन व्यक्तियों के साथ विभिन्न देश तथा समय पर साक्षात्कार होते ही जब ब्राह्मणी ने उन्हें पहचान कर उनकी सहायता की थी तब फिर इस संबंध में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता श्री रामकृष्ण देव के साथ प्रथम साक्षात्कार होते ही ब्राह्मणी ने उनसे चंद्र तथा गिरजा का उल्लेख किया था उन्होंने कहा था बाबा इससे पूर्व उन दोनों से मेरी भेंट हो चुकी है अब तक मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी आज तुम मिल गए उन लोगों से बाद में मैं तुम्हें मिला दूंगी तदनंतर उन दोनों व्यक्तियों को दक्षिणेश्वर में बुलाकर ब्राह्मणी ने श्री रामकृष्ण देव के साथ उनका परिचय कराया था श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि वे दोनों भी उच्च स्तर के साधक थे किंतु साधन मार्ग में बहुत दूर तक अग्रसर होने पर भी ईश्वर दर्शन प्राप्त कर वे सफल मनोरथ नहीं हो पाए थे विशेष विशेष शक्ति तथा सिद्धियों को प्राप्त कर वे मार्ग भ्रष्ट होने लगे थे